न नो इति नौ सजनेतर्चा अथ हैैन जरभाग्कयाग्यवल्य शोभा पुषो म्रीय उदस्मात् उदस्माक्रामी आहो नीति नेति हो वाच याज्ञवल्क अतवा समीय स उत्मायत आत्मा तो इस अपने विषय की चर्चा जन समूह में न हो गुप्त चर्चा फिर जरत्कार आर्तभाग ने उसे याज्ञवल्क से पूछा वह बोला हे याज्ञवल्क जब यह पुरुष मरता है तब उसके प्राण ऊपर जाते हैं या नहीं नहीं, ने कहा, वे प्राण यहीं लीन हो जाते हैं। वह उसका देह वायु से फूल जाता है और भर जाता है तथा भरा हुआ वह मृत होकर चिर निद्रा लेता है याग्यवल्क, युषो म्रियते किमेनम न जहाँती नेती अनंत वै नाम अनंता विस्वे देवामे स तेन लोकम दियती वह जलत्कारों बोला हे याग्ञिवल्क जब यह पुरुष मरता है तब इसे क्या नहीं छोड़ता याज्ञवल्क ने कहा नाम उसे छोड़ता नहीं नाम अनंत ही है विस्वेदेव अनंत है उससे यानी उस नाम को जानने से साधक अनंत लोक को जीतता है याज्ञवल होवाच युष से मृत से अग्नि वाप्य वात प्राण मन्चंद्रम दिश्रोत्र पृथ्वी शरीरम आकाशमात्माली वनस्पति केपसुलोहि चीत निधीये क्वाय तदा पुषोतीती आहार सोम्य हस्तमरतभाग आवामेवत वेदिष नौतने तौह तो उत्क्रम्य मंत्रयाच क्राते तौह तो यदूचत कर्म तूचत अथ यशंसंस कर्म वह प्रशंसत पुण्यो वैपुण्य कर्मण भवती पाप, पाप ने पापे देती ततो हजारत कारव भाग राम वह बोला हे याग्वल्क जब इस मृत पुरुष की बाड़ी अग्नि में लीन होती है प्राण वायु में चक्षु सूर्य में मन चंद्रमा में स्त्रोत्र दिशाओं में शरीर पृथ्वी में हृदय आकाश व्यापक आकाश में लोम शरीर पर के बाल औषधि में केस सिर के बाल वनस्पति में रक्त और वीर्य पानी में रखे जाते हैं तब यह पुरुष कहाँ रहता है अर्थात इसका क्या होता है याज्ञवल्क ने कहा हे आर्तभाग सौम्य तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दो हम दोनों ही इसे जाने इस अपने विषय की चर्चा जल समूह में न हो तब दोनों ने उठकर एकांत में जाकर चर्चा की दोनों दे जो बोले वह कर्म संबंधी ही बोले उन्होंने जो प्रशंसा की वह कर्म की ही प्रशंसा की पुण्य कर्म से मनुष्य पुण्यवान और पाप कर्म से पापी बनता है तब इतना सुनने पर जारतकारो आर्थभाव शांत हुआ नष्टारम पशेह अथहम उत चाक्राण प्रपक्ष याज्ञवल्यतिवाच यसाक्षाद या पर ब्रह्म य आत्मा सर्वातर तम में व्याच्छे में आत्मा सर्वांतरह दृष्टि से दृष्टा को देखना शक्य नहीं तदनंतर उपस्थित चाक्राण ने उसे याज्ञवल को पूछा वह बोला हे याज्ञवल्क जो साक्षात साक्षात्क्षक्ष ब्रह्म है जो सर्वांतर यानी सर्वव्यापी आत्मा है वह मुझे व्याख्या सहित कहिए याज्ञवल्क ने कहा यह तुम्हारा आत्मा सर्वांतर है कथमो याज्ञवल्क सर्वांतर न दृष्टे दारम पश्येह न श्रुते श्रोता श्रिया न मतेम न विज्ञातेर्ज्ञाता सी आत्मा सर्वातर अत न्यु तथो उषस्तच्चाक्राण उप्रम उषस्थाक्राण ने पूछा याज्ञवल्क वह सर्वो, सर्वांतर कौन सावल्क ने कहा दृष्टि के दृष्टा को देखना तुम्हारे लिए शक नहीं श्रुत के श्रोता को सुनना तुम्हारे लिए शक नहीं मति के ममता को मनन करना तुम्हारे लिए शक नहीं विज्ञाति के विज्ञाता को जानना तुम्हारे लिए शक नहीं तुम्हारा यह आत्मा सर्वांतर है इससे भिन्न सब कुछ नाशवान है इतना सुनने के बाद उपस्थ चाक्रायण शांत हो गया ब्राह्मण पांडित्य निर्विद्या असहन कहोड कौशी तके यदेव साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म स आत्मा सर्वातर तमें व्याचक्षेतिश मे आत्मा सर्वा कतमो याग्ञवल्क सर्वा या पिपाशे शोकम मोहम्मज जरा मृत्यु ब्रह्म वेता पांडित्य पचाकर तदनंतर कहोल कोशित इसे याज्ञवल्क से पूछा वह बोला हे याज्ञ बल्क जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म जो सर्वांतर आत्मा है वह मुझे व्याख्या सहित कहिए याज्ञवल्क बोले यह या तुम्हारा आत्मा सर्वांतर है कहोल कौशिक कौशिकके ने पूछा हे याज्ञवल्क वह सर्वांतर कौन सा याज्ञवल्क बोले जो क्षुधा पिपाशा शोक मोह जरा मृत्यु को लाग जाता है वह सर्वांतर आत्मा है तस्माद् ब्राह्मण पांडित्यम निर्विद्य बाल्य नेत बाल्यम च पांडित्यम चविद्य अस मुरी अमौनम च मौनमच निर्विद्य अस ब्राह्मण स ब्राह्मण क्या सैत्न ईदृश है तोह कहोड़ कौशित के, नश्यात कहो के इसलिए ब्रह्मवेता पांडित्य पचाकर बाल्य से अर्थात बालवृत्ति से रहे फिर थिरल्य और पांडित्य दोनों पचाकर वह होगा, अंत में मौन और अमौन पचाकर वह ब्राह्मण अर्थात पूर्ण ज्ञानी होगा वह ब्राह्मण कैसे होगा जिससे होगा उससे होगा किंतु होगा तो ऐसा ही होगा इससे भिन्न सब कुछ विनाशी है इतना सुनने के बाद कौशित के शांत हो गया सूत्रम चंतर्यामी अथ हैनम उद्दालुणि प्रपक्षवल केवाच मद्रेष्वसा पतंचल् का गृह सो यज्ञमानसासी भार् गवृहता तम अपृक्षा कोशीति सौ ब्रवीत कबंध आथर्वण सो एना अयम् सौब्रवीत पतंजल का वेतनूत का सूत्र अच्च लोक पर्च लोक सर्वाणी चूतावी पतंजल वेदेति अतरियामी सूत्र फिर आरुणि उद्दालक ने उसे याज्ञवल्क से पूछा वह बोला हे hey याज्ञवल्क हम मध्य देश में कापीगोत्री पतंचल के घर में यज्ञ शास्त्र का अध्ययन करते हुए रहते थे उसकी पत्नी भूत द्वारा गंधर्व द्वारा पकड़ी हुई थी उसे गंधर्व से हमने पूछा तुम कौन हो उसने कहा मैं आथर्मण कबंध हूँ उसने कबंध कपिगोत्री पतंचल और उसके याज्ञिक शिष्य को कहा हे काव्य क्या तुम उस सूत्र को जानते हो जिससे यह लोक परलोक और सब भूत एक दूसरों से जोड़े जाते हैं वह काव्य पतंचल बोला हे भगवन मैं यह जानता नहीं सौभ्रवेद पतंजलम काव्यम याज्ञिकाश वेथनो तम काव्य तम या परम च लोकम सर्वाणी भूतारी तेब्रवे पतंच भगवन वे देते वह फिर से पतंचल काप्य और उसके शिष्यों से बोला हे काप्य तुम उस अंतर्यामी को जानते हो क्या जो इस लोक का परलोक का और सब भूतों का अंतर्यामी होकर निवन करता है उत्पतजल काव्य ने कहा हे भगवन मैं उसे नहीं जानता सो सौब्रवीत पतंचल काव्यिका यो वै तत्व्यसत्रा तरया ब्रह्मवीत स लोकविद सदेविद वेद विदूत स आत्मद सर्व सर्वितेभ्यो ब्रवीत तच्चेबल सूत्रम अविद्वान्तिया ब्रह्म गिरुदयजसे बुधात्तेपत्तिश्यती भेदवा अहम् गौतम तस्ूत्र तं चातरिया यहाँ उसने फिर से पतंजलि काव्य और उसके शिष्य याज्ञिकों की को कहा हे काव्य जो इस सूत्र को और इस अंतर्यामी को जानता है वह ब्रह्मवेत्ता है लोकवेत्ता है देववेत्ता है वेदवेत्ता है भूतवेत्ता है आत्मवेत्ता है वह सर्ववेत्ता है ऐसा उनको गंधर्व ने कहा हे याज्ञवल्क तुम उस सूत्र को उस अंतर्यामी को न जानते हुए ब्रह्मवेदता को दी जाने वाली गाय अगर ले जाओगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा याज्ञवल्क कहा हे गौतम मैं उस सूत्र को और उस अंतर्यामी को जानता हूँ तब आरुणि उद्दालक ने कहा जैसा जानते हो वैसा कहो स हो वाच वायुर्वै गौतम तत्सूत्रम वायुना वै गौतम शुत्रेण अयम च लोक पर लोक सर्वा चूता सदृा तस्मावै गौतम पुरश प्रेत आहुस्रंसि अस्या गौतम श्रोत्रेण स्रदृधा एवमेतमेतयाग्रवल एव अंतरिया ब्रूहती वह याज्ञवल्क बोला हे गौतम वायु ही वह सूत्र है हे गौतम वायु के कारण ही इस सूत्र से यह लोक परलोक और सब भूत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसलिए हे गौतम इसके अंग शिशिल हुए हैं ऐसे मरे हुए पुरुष को कहते हैं वायु सूत्र से ही हे गौतम वे अंग एक दूसरे से जोड़े जाते हैं आरुणी गौतम ने कहा यह ऐसा ही है याज्ञवल्क अब उस अंतर्यामी के संबंध में कहो यह पृथिव्या तिष्ठ पृथिव्या अंतरह यह पृथ्वी न वेद यस पृथ्वी शरीरम यह अंतरो अंतरोमयती एसते आत्मा अंतर्याम्य जो पृथ्वी में रहता है पृथ्वी के अंदर रहता है जिसे पृथ्वी जानती नहीं जिसका पृथ्वी शरीर है जो अंदर रहकर पृथ्वी का नियमन करता है यह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है आकाशेष्ठादर आकाशादंतरह, न वेद यस शरीरम यह आकाशमंतरोमती है सी आत्मा अंतरयाम्यमृत जो आकाश में रहता है आकाश के अंदर रहता है जिसे आकाश जानता नहीं जिसका आकाश शरीर है जो अंदर रहकर आकाश का नियमन करता है यह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है यह सर्वे सुभूते सुतिष्ठन सर्वेभ्यो भूतेभ्योतर यम सर्वाणी भूताली नो यवाणी भूताली शरीरम यह सर्वाणी भूताण्यंतरोमयती सत आत्मा अंतर्याम्यमृत जो सब भूतों में रहता है सब भूतों के अंदर रहता है जिसे सब भूत जानते नहीं सब भूत जिसका शरीर है जो अंदर रह कर सब भूतों का नीमन करता है यह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है अजिष्टो अदृष्टो दृष्ट आश्रुतोताम तो मंता तो अविज्ञा ना तो ना तो विज्ञाता नान्यु नान्योस्ति दृष्टा न्योथस्तीोता नान्योस्ती मंता न्योथस्ती विज्ञाता ये सै आत्मा अंतरियाम्य मृत अथारत ततोह उद्दानक किसी ने उसे देखा नहीं वह सबको देखता है किसी ने उसे सुना नहीं वह सबको सुनता है किसी ने उसका चिंतन नहीं किया वह सबका चिंतन करता है किसी ने उसको जाना नहीं वह सबको जानता है इससे भिन्न देखने वाला नहीं इससे भिन्न सुनने वाला नहीं इससे भिन्न चिंतन करने वाला नहीं इससे भिन्न जानने वाला नहीं यह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है इससे भिन्न सब विनाशी है यह उद्द, उद्दालक आरुणी समाधान पाकर शांत हुआ नमस्कार अथवाच वनवी उगवंत हंता हमिम जो प्रश्नो प्रक्षावी तौ तो चैन बे वक्षती न वै जातु कश्चि ब्रह्मोद्यम जेते नमस्कार कर अपने को छुड़ा ले तदनंतर वाच बनवी बोली हे पूजनी ब्राह्मणो अब मैं इनको याज्ञवल्व को दो प्रश्न पूछने वाली हूँ उनके उत्तर अगर इसने दिए तो फिर आप कभी भी इसको ब्रह्मा विषय वाद में जीतेंगे नहीं पूछो गार्गी याज्ञवल्क्य ने कहा सा अहम काश्यो वा हो अज्ञवल्क्य यहापुत्र धनुरथीज्यम कृवा तौ तो बाढ़ सपत् व्याधित हस्ते उपोतिषेत तो वह बोली हे याज्ञवरुण मैं तुम्हें पूछती हूँ काशी का या विदेह का तरुण क्षत्रियत्र प्रत्यंता रहित धनुष पर प्रत्यंता चढ़ाकर शत्रु को अत्यंत पीड़ा देने वाले दो बाढ़ हास में लेकर खड़ा होता है उसी प्रकार दो प्रश्न लेकर मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ तुम मुझे उत्तर दो याज्ञवल्क ने कहा पूछो गार्गी साहो आच यद्व याज्ञवल्क दिवो यद पृथिव्याद्या यदूतम चवच्च भविष्येत्या चे कस्मस्तोत च प्रोत चेती साच आकाशे तोत चोतम चेती साच नमस्ते सुज्ञवल यो मे एतम व्यवोच अमे धारिया पृक्ष वह बोली हे याज्ञवल्क जो जुलोक के ऊपर पृथ्वी के नीचे और जो इस जो और पृथ्वी के मध्य में है वैसे ही जिसे भूत भविष्य और वर्तमान कहते हैं वह किसमें ओतप्रोत है उसने याज्ञवल्क ने कहा वह आकाश में ओतप्रोत है वह बोली हे याज्ञवल्क तुम्हें नमस्कार हो क्योंकि तुमने मुझे यह उत्तर दिया अब लो दूसरा यानी दूसरे प्रश्न के लिए तैयार रहो याज्ञवल्क अत्यंत सहजता से कहते हैं पूछो गार्गे सहोवा सहोवाच कस्म खु आकाश ओत उसने पूछा आकाश किसमें ओत्प्रोत है स होवाच एकदक्षर ब्राह्मणा अभिवदन्ते अस्थूल अनलो अहस्व अदीर्घम अलोहित अस्नेह अत्य अतम अवायु अनाकाश असंगम अरसम अगंधम अच्छुषकमश्रोत्र अबाक अमर तत्ते तत्जस्क अमाण अमुख अनत अबा्य न तदस् तदस्ना किंचित नदस्ना कस्न उसने याज्ञवल से कहा गार्गी तुमने जो पूछा वह यही है जिसको ब्राह्मण ब्रह्मवेदता अक्षर कहते हैं जिसमें स्थूल नहीं सूक्ष्म नहीं रस्व नहीं दीर्घ नहीं प्रकाश नहीं स्नेह नहीं छाया नहीं अंधकार नहीं वायु नहीं आकाश नहीं आसक्ति नहीं रस नहीं गंध नहीं चक्षु नहीं श्रोत्र नहीं वाणी नहीं मन नहीं तेज नहीं प्राण नहीं मुख नहीं मात्रा नहीं जिसके अंदर कुछ नहीं बाहर कुछ नहीं वह कुछ खाता नहीं और उसको कोई खाता नहीं एक प्रशासने गारगे सूर्याचंद्रवश विधृत एक तय से प्रशास गार्गे धावा पृथिव्यौ विधृते ठतः एक अक्षर से प्रशासन गार्गी निमेशा मुहूर्ता अहोरात्र ऋणधर मसासा ऋतव संवत्सरा यदिता अक्षर से प्रशास गागी प्राचुर्या न्य स्य श्वेतेभ्य पर्व पर्वतेभ्य वा तरस प्रशासन गार्गी मनुष्यान्वायत्ता हे गारगी इसी अक्षर के प्रसासन के कारण सत्ता के कारण सूर्य और चंद्र अपने स्थान में कायम रहते हैं हे गार्गी इसी अक्षर के प्रशासन के कारण स्वर्ग और पृथ्वी कायम है।, है हे गार्गी इसी अक्षर के प्रशासन के कारण निवेश मुहूर्त दिवस रात्रि पक्ष मास ऋतु संवत्सर कायम है हे गार्गी इसे अक्षर के प्रशासन के कारण श्वेत पर्वत से कुछ नदियां पूर्व की ओर बहती हैं कुछ पश्चिम की ओर बहती है उस उस दिशा की ढालान पर हे गार्गी इसी अक्षर के प्रशासन से मनुष्य दान देने वाले की प्रशंसा करते हैं देव यज्ञ करने वालों की और पितर होम की तर्पण की अपेक्षा रखते हैं यो वाएदअर गार्गी अभिधि अस्मिन लोके जुहोती यजते तपस्तप्यते बहुत सहसा अंत तवती यो वे एकददक्षर गारगे निवेदि अस्मत्ोका प्रैती स कृपण अथया एकदक्षर गारगे विदिता लोका सब्राह्मण हे गारगी इस अक्षर को न जानकर जो इस लोक में होम करता है यज्ञ करता है अनेक सहस्र वर्ष तक तप, तप करता है उसके वे सब काम निष्कल होते हैं हे गार्गी इस अक्षर को न जानते हुए जो इस लोक से निकल जाता है मृत्यु पाता है वह कृपण अर्थात दयापात्र है हे गार्गी इस अक्षर को जानकर जो इस लोक से निकल जाता है मृत्यु पाता है वह ब्राह्मण ब्रह्मवेदता है तद्वा एतक्षर गारगि अदृष्ट दशु अश्रुत श्रोत्री अमृत मंत्री अविज्ञात विज्ञात्री दृष्टो नान्यदस्थस्ति श्रोत्री नान्यदस्ति मंत्री नान्यदस्ति कि विज्ञात्री एक अक्षर गारगी आकाश हो तस्पोत हे गार्गी वही यह अक्षर जो किसी ने देखा नहीं लेकिन जो सबको देखता है जिसको किसी ने सुना नहीं लेकिन जो सबको सुनता है जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता लेकिन जो सब का चिंतन करता है जो सबको अविज्ञात है लेकिन जिसको सब सविज्ञात है इससे भिन्न कोई देखने वाला नहीं इससे भिन्न कोई सुनने वाला नहीं इससे भिन्न कोई चिंतन करने वाला नहीं इससे भिन्न कोई जानने वाला नहीं सचमुच है गार्गी इस अक्षर में आकाश ओतप्रोत है सा होवाच ब्राह्मणा भगवत तदेव बहुमे धमो यदस्मत नमस्कार नए जाक ब्रह्मोद्यम जयते थे तथोह वाचो वाचवी उपर राव वह गार्गी बोली हे पूजनी ब्राह्मणो आप सब आप आप अब यही काफी समझिए कि इसको याज्ञवल को नमस्कार कर अपने को छुड़ा ले आप में से कोई भी नहीं कभी भी ब्रह्म विषय वाद में जीतेगा नहीं ऐसा कहकर वाचनभी शांत हुई